आतंजल योग प्रदीप सड दर्शन समन्वय सातवां संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि के बीच की अवस्था विवेक ख्याति तमोगुण गौणतम रूप से नाम मात्र रहता है चित्त से रजोगुण तमोगुण का आवरण हटकर कर सत्वगुण का पूर्णतया प्रकाश फैल जाता है रजोगुण केवल इतनी मात्रा में रहता है कि जिससे पुरुष को चित्त से भिन्न दिखलाने की क्रिया हो सके और तम इस वृत्ति को रोकने मात्र रह जाता है सुषुप्त से इसमें यह विलक्षणता है कि तम के स्थान पर इसमें सत्व प्रधान रूप से रहता है सुषुप्त में कारण शरीर में अभाव की प्रतीति के स्थान पर इसमें कारण शरीर में चित्त द्वारा पुरुष का चित्त से भेद ज्ञान विवेक ख्याति होता है आठवां असंप्रज्ञा समाधि स्वरूपावस्थिति सत्व चित्त में बाहर से तीनों गुणों का वृत्तरूप परिणाम होना बंद हो जाता है तीनों गुणों का नितांत अभाव होने से विवेक ख्याति अर्थात पुरुष को चित्त से भिन्न प्रतीत कराने वाली वृत्ति भी रुक जाती है सर्व वृत्तियों के विरुद्ध हो जाने पर चित्त अपने वास्तविक सत्व स्वरूप से पुरुष में अवस्थित रहता है और पुरुष की शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थिति होती है चित्त में केवल निरोध परिणाम अर्थात संस्कार शेष रहते हैं जिनके दुर्बल होने पर उसे फिर व्युत्थान दशा में आना होता है नौवा प्रति प्रसव अर्थात चित्त को बनाने वाले गुणों की अपने कारण में लीन होने की अवस्था चित्त में निरोध परिणाम अर्थात संस्कार शेष भी निवृत्त हो जाते हैं चित्त को बनाने वाले गुण पुरुष का भोग अपवर्ग का प्रयोजन पूरा करके अपने कारण में लीन हो जाते हैं और पुरुष शुद्ध कैवल्य परमात्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है पुरुषार्थ शून्यनाम गुणा प्रति प्रस्रव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावा व चित शक्ति रीति पुरुषार्थ शून्य हुए गुणों का अपने कारण में लीन हो जाना कैवल्य है अथवा चित शक्ति की स्वरूपावस्थिति कैवल्य है